महाभारत सभा पर्व चतुर्थो चतुर्थोध्याय मैं द्वारा निर्मित सभा भवन में धर्मराजिष्ठिर का प्रवेश तथा सभा में स्थित महर्षियों और राजाओं आदि का वर्णन वैश्वान सभा श्रेष्ठांचार्जुनम्रवीत वैशं वैसंपान जी कहते हैं जन्मे जय उस श्रेष्ठ सभा भवन का निर्माण करके मैया ने अर्जुन से कहा मैं उचा सभा सभ्य साचिन ध्वजो झत्र भविष्य मयासुर बोला सभ्यसाचिन यह है आपकी सभा इसमें एक ध्वजा होगी भूता महावीर ध्वजाग्रेकिंग करोग गण तव विस्फार घोषेण मेघवंदी नदी सती उसके अग्रभाग में भूतों का महापराक्रमी किंकर नामक गण निवास करेगा जिस समय तुम्हारे धनुष की टंकार ध्वनि होगी उस समय उस ध्वनि के साथ ये भूत भी मेघों के समान गर्जना करेंगे अयम भी सूर्य शकाशोज्वलन से रथोत्तम इमे च दिव्य श्वेता वीरवंतो माया मय कृतोशे स ध्वजो वाणर लक्षण असहज मानो वृक्षेश यह जो सूर्य के समान तेजस्वी अग्निदेव का उत्तम रथ है और यह जो श्वेत वर्ण वाले दिव्य एवं बलवान अश्वरत्न है तथा यह जो वानर चिन्ह से उपलक्षित ध्वज है इन सबका निर्माण माया से ही हुआ है यह ध्वज वृक्षों में कहीं अटकता नहीं है तथा तो अग्नि की लपटों के समान सदा ऊपर की ओर ही उठा रहता है बहुवर्णम ध्वज वे दृक्षितम आपका यह वानर चिन्हित ध्वज अनेक रंग का दिखाई देता है आप युद्ध में इस उत्कट एवं स्थिर ध्वज को कभी झुकता नहीं देखेंगे इतुक्त बिभत्म विशिष्ट प्रयोमय ऐसा कहकर म्यासुर ने अर्जुन को हृदय से लगा लिया और उनसे विदा लेकर अभीष्ट स्थान को चला गया वह सम्पाइन वाच ततः प्रवेशक्रे राज युधिष्ठि अयुम भोजयि तो ब्राह्मणा नाजेन पायस नधुना मिश्रतेन चशरेनाथ भक्ष्य भक्ष प्रकार फलश्च फल तथा चौस्य विविध राज बहुवे स्तर वह संपान जी कहते हैं जनमेजय तदनंतर राजा युधिष्ठिर ने घी और मधु मिलाई हुई खीर खिचड़ी जीवंतिका के साग सब प्रकार के हविष्य भाति भाति के भक्ष तथा फल ईख आदि नाना प्रकार के चोस्य और बहुत अधिक पेय शरबत आदि सामग्रियों द्वारा दस हजार ब्राह्मणों को भोजन कराकर उस सभा भवन में प्रवेश किया अहतवासोल तर्पया माथ विप्रेन्द्रान नारादिभ्य सभागतम समागतान। उन्होंने नए नए वस्त्र और छोटे बड़े अनेक प्रकार के हार आदि के उपहार देकर अनेक दिशाओं से आए हुए श्रेष्ठ ब्राह्मणों को तृप्त किया ददौतेभ्य सहस्राणी गवाम प्रत्येक स पुनः पुण्या घोषस्तत्र दिवस प्रेक भारत भारत तत्पात उन्होंने प्रत्येक ब्राह्मण को एक एक हजार गौवें दी उस समय वहां ब्राह्मणों के पुण्यावाचन का गंभीर घोष स्वर्ग लोक तक गूंज उठा वादित्यविध्य दिव्य गंधरुच्चावचरपी पूजय ता गुरुश्रेष्ठो दैवतावेश्रेष्ठ युधिष्ठिर ने अनेक प्रकार के बाजे तथा भाति भाति के दिव्य सुगंधित पदार्थों द्वारा उस भवन में देवताओं की स्थापना एवं पूजा की इसके बाद वे उस भवन में प्रविष्ट हुए तत्र मल्ला नटा झल्लाह सूता वैताली उपतस्थुर महात्मा धर्मपुत्रम युधिष्ठि वहाँ धर्मपुत्र महात्मा युधिठिर की सेवा में कितने ही मल्ल अर्थात बाहु युद्ध करने वाले नट झल अर्थात लकुटियों से युद्ध करने वाले सूत और बैतालिक उपस्थित हुए तथा सकृ पूतृ पांडव तस्यां रम्याया क्रो यथाधि इस प्रकार पूजन का कार्य संपन्न करके भाइयों सहित पांडुनंदन युधिष्ठिर स्वर्ग में इंद्र की भांति उस रमणीय सभा में आनंद पूर्वक रहने लगे सभायामृषस्ता श्याम पांडवै सह आसते आसान चक्रु नरेंद्र नाना देश समागत उस सभा में ऋषि तथा विभिन्न देशों से आए हुए नरेश पांडवों के साथ बैठा करते थे अस तो देवल सत्य सर्पिर मलिन मैत्रेय सुनको वसु सुमित्रच मैत्रेय सुनको बलि बकोदालभ्य स्थूलशिरा कृष्णदे पाए न शुक सुमंत्रुजयमिपै जासिष्या ते व्यय तित्तीजवल्य ससतोलो महर्षण अपसुहोम्यौम्यश्चिंडव्यकौशिक दामोष्णीशस्त्रेबलिस् पर घटाक मौंजाजलो वायुभक् पाराशर्ज सारिक बलिवाक सत्यपाल्रम जातुकणशिखावाश्च आलमब पारिजात पर्वतस्य महाभागो मकणेयो महामुनि पवित्रपाड़ी सवणो भालुगिर्गालवस्था जंघाबंधुशरेभ्य कोप वेगस्त भृगूं हरिब्रभ्रूश कौंडिल्यो बभ्रुमा सनातन काक्षी वनौसिजस्व नाचके के तो गौतम पैंग्यो बराह सुनक सांडिल महात कुक्कुरोजूथ कालापक च मनियो धर्म विद्वान विद्वांसोधितात्म जितेन्द्रिया देवल सत्य सर्माली महाशिरा अरवा वसु सुमित्रम सुनक बलि बक दालभ्य स्थूलश्रीरा कृष्णदेपायन सुखदेव व्यास जी के शिष्य सुमंतु जैमिनी पहल तथा हम लोग तिरी याज्ञवल्क पुत्र सहित लोमहर्षण अपसहोम्य धौम्य अणिमाडव्य कौशिक दामोषणिस त्रैबली प्रणाद घटजानुक मौजायन वायुभक्ष पाराशर्य सारिक बलिवाक सिनीवाक सत्यपाल कृतश्रम जातुकर्ण शिखावाण आलंब पारिजातक महाभाग पर्वत महामुनि मार्कण्डेय मारकंडेय पवित्रपाणी सवर्ण कोपवेग भृगु हरिभ्रु कौन्य बभ्रमाी सनातन काक्षीवान्शिज नाचिकेत गौतम पैंग्य वाराह सुनक अर्था द्वितीय महातस्वी शांडिल कुक्कुर वेणुजघ कालाप तथा कठ आदि आदिधर्म जितात्मा और जितेंद्रिय मुनि उस सभा में विराजते थे एते चाण्य च बहवो वेद वेदांग पारगा उपास महात्मा रम सभा या अमृत ये तथा और भी वेद वेदांगों के पारंगत बहुत से मुनिश्रेष्ठ उस सभा में महात्मा युधिष्ठिर के पास बैठा करते थे कथयंत कथा पुण्या धर्मज्ञा शुचयोमला तथा क्षत्रिय श्रेष्ठा धर्मराजपा वे धर्मज्ञ पवित्रात्मा और निर्मल महर्षि राजा युधिष्ठिर को पवित्र कथाएं सुनाया करते थे इसी प्रकार क्षत्रियो में श्रेष्ठ नरेश भी वहाँ धर्मराज युधिष्ठिर की उपासना करते थे श्रीमा महात्मा धर्मात्मा मुंजकेतु विवर्धन संग्राम जिदुर्मुखस् उग्रसन वीर्जवा कक्षसेन क्षतिपतिषेमुक पराजि कंबोजराज कमट कंपनच महाबल सतत कंपयामा सवनाल यवनाल एव यलपसपन्नास्त्रण मितौजस यहासुराल के देवज्रधरस्त श्रीमान महामना धर्मात्मा मुंजकेतु विवर्धन संग्रामजीत दुर्मुख पराक्रमी उग्रसेन राजा कक्षसेन अपराजित क्षेमक कम्बोजराज कमठ और महावली कंपन जो अकेले ही बल पौरुष संपन्न अस्त्र विद्या के ज्ञाता तथा अमित तेजस्वी यौनों को सदा उसी प्रकार कपाते रहते थे जैसे वज्रधारी इंद्र ने कालके नामक असुरों को कंपित किया था ये सभी नरेश धर्मराज युदिष्ठिर की उपासना करते रहते थे जतासुर मद्रका चाकुपुंद कितराज तथांगवांग्रक पांड्राराज्रकण अंगो बंगस्यसात्रकर्षण किरातराज सुमना तथा चाड़ूरो तथा भोजोमृतस्हमतायुध काो जयसे मागत सुकर्मा चेकितान पुरष मित्रकर्षण केतुमसुताथ कृतक्षण सुधर्मा चाद्ध सुतायु महाबल अनुपराजो दुर्दर्श क्रमचीच सुदर्शन शिशुपाल सहुताधिपतिथा विषुना चुर्दर्श कु दूपिण आहुको विपृश्चारण अक्रूर कृतवर्मा चत्यक शिनेकृतिसेन विजवान्कयाचन् महेशवासा यज्ञसौमकुमसुमांव कृतास्त्र महाबल एक चाह क्षत्रि मुख्यसमता उपास सभायां स्म कुेपुत्र युधिष्ठि इनके शिवा जटासुर मद्रराज्य राजा कुंती भोज राज पुलिंद अंगराज बंगराज पुंड्रकंड्य उड्रराज आंध्रनरेश बंग सुसुमित्र शुसूदन सैब्य किरातराज सुमना यवन नरेश चाडूर देवराज भोज भीमरथ कलिंगराज श्रुतायुध मगधदेशी जयसेन सुकर्मा चेकितान पुरु केतुमान वसुदान विदेहराज कृत्त्ण सुधर्मा अनिरुद्ध, महाबली श्रुतायु दुर्धर वीर अनुपराज क्रमजीत सुदर्शन पुत्र सहित शुषपाल करूषराज पृथ्वी पृथ्वीवंशियों के देवस्वरूप दुर्धर राजकुमार आहुक विपृथु गद, सारण अक्रूर कृतवर्मा श्रीपुत्र सत्यक भीष्मक आकृति पराक्रमी धुमससेन महान धनुर्धर केके राजकुमार सोमक पौत्र द्रुपद केतुमान द्वितीय तथा अस्त्र विद्या में निपुण महाबली वसुमान ये तथा और भी बहुत से प्रधान क्षत्रिय उस सभा में कुंती नंदन युधिष्ठिर की सेवा में बैठते थे अर्जुनम झे च राजा पुत्रा महाबला क्षमता धनुर्वेदम तत्र शिक्षिता राजन राज कुमार आष्णु नंदना जो महाबली राजकुमार अर्जुन के पास रहकर कृष्ण मृग चर्म धारण किए धनुर्वेद की शिक्षा लेते थे वे भी उस सभा भवन में बैठकर राजा युदिष्ठ की उपासना करते थे राजन विष्णुवंश को आनंदित करने वाले राजकुमारों को वही शिक्षा मिली थी रोक्णेय सात्कि सुधर्मा एते चा निरुद्ध सैभ्य नरपुंगव एक चाण्य बहो राज पृथ्वी पते धनंजय सखाचात्रस्ते स्तुमु ऋक्मणीनंदन प्रद्युन कुमार सांब सतु सत्यपुत्र सात्की युधान सुधर्मा अरुद्ध नरश्रेष्ठ सैब्य ये और दूसरे भी बहुत से राजा उस सभा में बैठते थे पृथ्वी अर्जुन के सखा तुम्बुरु गंधर्व भी उस सभा में नित्य विराजमान होते थे उपास महात्मान आसीन सप्तव चित्रसेन सहा गंधर्व गंधर्वापसर सन्त्री सहित चित्रसेन आदि सताइस गंधर्व और अफसराए सभा में बैठे हुए महात्मा युधिष्ठिर की उपासना करती थी गीतवादिकुशलां साम्यता प्रमाण स्थल स्थाने कित निःश्रमा संचोदितास्तुना गंधर्वसिता गाय दिव्यता नयेस्ते यन स्न पांडुपुत्र उपासते गाने बजाने में कुशल साम्य और ताल के विशेषज्ञ तथा प्रमाण लय और स्थान की जानकारी के लिए विशेष परिश्रम किए हुए मनस्वी किन्नर तुम्बरों के आज्ञा से वहां अन्य गणधर्मों के साथ दिव्यता छेड़ते हुए यथोचित रीति से गाते और पांडवों तथा महर्षियों का मनोरंजन करते हुए धर्मराज की उपासना करते थे पहला संगीत में नृत्य गीत और वाद्य की क्षमता को लय अथवा साम्य कहते हैं जैसा कि अमर कोश का वाक्य है लय साम्यम दूसरा नृत्य या गीत में उसके काल और क्रिया का परिमाण जैसे बीच बीच में हाथ पर हाथ मारकर सूचित करते जाते हैं ताल कहलाता है जैसा कि अमर कोश का वचन है काल मासीन देवा ब्रह्मा युधिष्ठिर उपास जैसे देवता लोग दिव्य लोक की सभा में ब्रह्मा जी की उपासना करते हैं उसी प्रकार कितने ही सत्य प्रतिज्ञ और उत्तम व्रत का पालन करने वाले महापुरुष उस सभा में बैठकर महाराज युधिष्ठिर की आराधना करते थे इत श्री सभा सभापर्मणि सभा क्रिया परमणि सभा प्रवेशो नाम चतुर्थो चतुर्थोध्याय इस प्रकार श्री महाभारत सभा पर्व के अंतर्गत सभा क्रिया पर्व में सभा प्रवेश नामक चौथा अध्याय पूरा हुआ